पूर्वद पूर्व पुरा पूर्वचते पूराश पूम पूर्वे गीता ीम्भवीता अध्याय अष्टादश श्लोक तक विचार हो गया है इसमें उन्नीसवें श्लोक की चर्चा हो रही है अब ये जो चतुर्दश अध्याय के जो आरंभ होना त्रयोदश अध्याय के एक श्लोक है उसी के कारण से आया है चतुर्दश अध प्रकृति स्थोई भूंगते प्रकृतिजान गुणान कारलम गुण संघुष सदस्य जन्मशु त्रयोदश अध्याय भी कहा था अध्याय में कहा प्रकृतिस्थ जो पुरुष होगा पुरुष होने आत्मा मत शरीर आदि में तादात्म्य करके बैठा हुआ आत्मा प्रकृतिस्थ पुरुष भूखते प्रकृतिजान गुणान कहा प्रकृतिजन्य गुणों को भोग करता है कार्यकार रूप से कार्य और कारण रूप से पर... तो परिगत गुण है प्रकृति के गुण सुखादि रूप से परिगत है उसका भोग करता है कारण गुण संग यही कारण गुण का जो संग हो गया इसका सदस्य दीवी जानने ना सिर्फ सत और असत योनियों के जन्मों में कारण यही गुण का साथ संबंध होना गुण के साथ संबंध किसका होता है प्रकृतिस्थ व्यक्ति का होता है पुरुष का होगा पुरुष आप प्रकृति स्थित ही कहा जो तो पुरुष शरीर आदि में तादाद में करके बैठा उसको प्रकृतिस्थ बोलते हैं प्रकृति स्थित है वो ये पुरुष और प्रकृति स्थित ही भोंगते प्रकृति गुणान जो गुण है कार्यकर रूप से परिणत जो प्रकृति के गुण है उसको भोग करता है कारण गुण संघो से यही एक गुण का संघ इसको कारण बना गया सदस्य जन्म से कारण में जन्म का कारण यह गुण के साथ संबंध बना कहा था तो प्रश्न उठा पांच प्रश्न उठ गया था इसमें सदस्य अत्याय के सुर में कहा गया था कि प्रकृतित पुरुष गुणों को भोगता है कहा हुआ है संग कहा कैसे संघ होता है गुणों के साथ एक प्रश्न कौन है गुण दूसरा प्रश्न प्रथम बाघ कैसे बांधते हैं पुरुष को गुण तीसरा प्रश्न था और गुण से गुण का मोक्ष कैसा होगा गुण से मोक्ष कैसा होगा बंद से मुक्त कैसा होगा और मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है ये पांच प्रश्न था अवतरण भाष्य में शुरू में कहा हुआ था इनमें से तीन प्रश्न का उत्तर हो चुका बोलते हैं गुण के साथ कैसा संबंध होना गुण कौन है और गुणों से मोक्ष कैसे वो अभी आने वाला है कैसे बांधते हैं तीन प्रश्नों का उत्तर हो गया इतनी क्या बोलते हैं कश्मीर गुणे कथम इत्यादि प्रश्नान प्रत्याख्याया कश्मीर गुणे कथम संग इत्यादि का किस गुण में कैसे संबंध बनता है संग कैसा होता है केवा गुणा गुण कौन है ये प्रश्न हुए थे तो पांच प्रश्न दो दू, दूसरा प्रश्न रहा और कैसे बांधते हैं तीसरा प्रश्न है? ये तीनों प्रश्नों का उत्तर हो चुका है अब दो रहेगा प्रश्नों में क्या रहेगा गुणों से मोक्ष कैसा होगा मुक्त कैसा होगा और मुक्त पुरुष का लक्षण क्या होगा तो गुणों से मोक्ष कैसा होगा यह प्रश्न के उत्तर के लिए श्रोक है बोलना चाहते हैं कश्मीर गुणे कथम इत्यादि प्रश्नान प्रत्याख्याय। कस्मिन गुणे कथम संग इत्यादि प्रश्न था केवा गुणा कथम बदनति ये तीन प्रश्न उनको उस प्रश्न का उत्तर देकर के गुणेव्य मोक्षण कथम यह चतुर्थ प्रश्न है यहां आने वाला गुणों से मोक्ष कैसे मुक्त कैसे होगा वृत्ति यदि प्रत्याख्यानार्थ हम उसको उत्तर देना है यार मोक्ष किस प्रकार हो सकता है वृत्तानुवाद पूर्व पूर्व की बातों का अनुवाद करेंगे हम मिथ्या ज्ञान निवर्तम सम्य ज्ञान प्रस्तुती जो झूठा ज्ञान था गुणों के संग आदि बोलना मिथ्या ज्ञान था वास्तव में आत्मा का शरीर आदि के साथ संबंध हो ही नहीं सकता तो वो प्रकाश है ये जड़ है जड़ और प्रकाश का संबंध नहीं हो सकता आविद्यक संबंध है जो मिथ्या ज्ञान है उसके निवर्तक होता है समय ज्ञान या सम्यक ज्ञान के बारे में बोलना तो है मिथ्या ज्ञान निवर्तकम सम्यक ज्ञान प्रस्तुति मिथ्या ज्ञान का जो निवर्तक है सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान उसकी प्रशंसा करते हैं स्तुति करते हैं कहना चाहते हैं भस्म का इत्यादि पुरुष से रूपेण मिथ्या ज्ञाने न पुरुष को जो प्रकृति में स्थित होना कहा शरीर में तादात्म्य मिथ्या ज्ञान है अन्य में अन्य बुद्धि मिथ्या है रज्जु में बुद्धि मिथ्या है शरीर में आत्म बुद्धि मिथ्या है पुरुष जो पुरुष माने आत्मा है पुरुष से प्रकृति स्थक को रूप है ना प्रकृति में स्थित होना जो रूप है इस रूप से प्रकृति में जब तादात्म्य कर जाता है शरीर में तब मिथ्या ज्ञान है शरीर में तादात्म्य करना मिथ्या ज्ञान है ना युक्त से मिथ्या ज्ञान से युक्त पुरुष है हम मनुष्य बोल के बैठा हुआ है ऐसा जो पुरुष होगा उसका भोग्येशु गुणेशु दृश्य है भोग्य है गुण शरीर आदि भोग्य पदार्थ है ये गुण कार्य कारण संगत शरीर ही होता है शरीर और इंद्रिय पुंज होते हैं ये भोग्य है भोग्येशु गुणेशु कहा सुख दुख मोहात्मा कैशु कहते हैं गुण का तीन स्वरूप सुख स्वरूप दुख स्वरूप और बहुत अज्ञान स्वरूप सुख संज्ञे न बद्रवती ज्ञान संजे चार तत्व सत्व निर्मल स्त बोला था सत्वगुण यही होता ना सुख सुख स्वरूप होता है और रजोगुण क्या होता है कर्म कर्म संयोग कर देता है दुख स्वरूप होता है वो रजस्त तो फलम दुखम ऐसा कहा था उसका फल दुख होता है रजोगुण का फल सत्गुण का फल सुख होता है कर्म सुकृत स्त्व गुण निर्मल फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसो फल तमसा फलम गह है तो सुख दुखो मोहात्मा के ये जो सुख दोखो मोहरूपी जो है ये गुण है आत्मा पुरुष नहीं है शरीर में होना है सुखादी शरीर के अंधकर्म के धर्य धर्म है, है वो किंतु तो उसमें सुखी दुखी ऐसी भावना बनाना मैं सुखी हूं दुखी हूं बनना इस में यह विद्या ज्ञान है सुखी दुखी मूढ़ो अहम असमें मूढ़ बने अज्ञान तम का कार्य अपने में डालना इतवम रूपो यह संघ है यह आसक्ति है ये संघ है, है संबंध बन, बनता है मैंने दूसरे के धर्म में एकता कर जाना अज्ञान के बल पर यही संघ है तत्कारण वे गुण का संग क्यों हुआ किसलिए हुआ माने अंधकरण आदि के जो धर्म हैं सुख दुखादि उसको अपने में मान बैठा है किस कारण से तत्कारण पुरुष वही इसी कारण से जो पुरुष मैं आत्मा को सदसत योनि जन्म प्राप्ति लक्षण इससे कहा सत और असत शुभासुभ योनि के जन्म के प्राप्ति के कारण ये गुण संज्ञ है इसका शरीर आदि में तादब बुद्धि होने से शरीरांतर की प्राप्ति संसार ये पुरुष को संसार है समास है न पूर्वाध्याय यदोत्तम समास संक्षेप है पूर्वाध्याय त्रयोदश अध्याय में कहा था संक्षेप में पुरुषा प्रकृतिस्थो स्थोई भूंगते प्रकृतिजान जान गुणान कारण गुण समय सदस्य जन्मशो त्रयोदश अध्याय कहा था पूर्वाध्याय यदूक्तम जो कहा तद उसी बात को यहाँ पर उसी श्लोल में जो कहा था पुरुष प्रकृति स्थयी त्रयोदश अध्याय कहा था उसी को तो यहाँ सत्व वृजस्तम गुणा प्रकृति संभवा यह यही यहां भी यही कहा है सत्व वृजस्तम गुणा प्रकृति संभवा यह चतुर्दश अध्याय उसी को कहा निबंधन महाबाहो देहे देह नब्बे में कहा हुआ है इत्यतः आरम्भ यहां से आरम्भ करके प्रकृति इस स्थल कैसे होता है पुरुष और उसके परिणाम क्या आता है इसको सदस्य जीवन में जाना होता है गुण क्या है इन बातों की यहां चर्चा हो तीन बातों की चर्चा होगी गई ये कहना है सत्वम रजस्तम यदि गुणा प्रकृति संभाव यहां से आरंभ करके गुणस्वूप गुणवृत्त सुवृत्त सुवृत्तेर गुणा बंधक गुणवृत्त निबद्ध या गति मिथ्याज्ञानमूल बंधकार विस्तेण उक्त अधुना सब्य ज्ञा मोक्ष वक्त्ये भगवान सत्म रम गुणा प्रकृति संभाषे आरंभकर्के अभी तक जो कुछ बोला क्या बोला गुणस्वरूप गुण के स्वरूप का वर्णन हो गया सत्वम ब्रजस्तम यदि गुणा प्रकृति संभवा इत्यादि और गुणवृत्तम गुण का जो आचरण है सुखादी जो बंधन बांधना जीवात्मा को सुख रूप से दुख रूप से और मोह रूप से गुणवृत्तम गुण का आचरण सुवृत्तम ये सौवृत्तम है गुण के आचरण है ये सौवृत्त तो गुणानाम जो अपने आचरण के द्वारा गुण क्या कहते हैं बंधकत्व जीवात्मा के बंधक बन जाते हैं सुखी दुखी बना देता है बंधक बनाते हैं गुण गुणवृत्तनगद्य गुण के आचरण से बधा हुआ जो होगा सुखादि भाव को अपने में आरोप कर लिया जिसने गुण के आचरणों से आचरित हुआ जो व्यक्ति है उसका पुरुष आत्मा को या गति क्या गति संसार गति होगी संसार में रहा उसको तो जो गुण के द्वारा बदा हुआ होगा हु गुण के धर्म को अपना धर्म मान के बैठा होगा या गति जो संसार गति है तत्सर्वते तत्सर्वम वे सब के सब मिथ्या ज्ञान झूठा ज्ञान है ये पुरुष का भी गुणवृत्त तो हो नहीं सकता गुणों के आचरण से उक्त तो हो नहीं सकता प्रकाश रूप है गुण जड़ रूप है सब ये, ये सब होना मिथ्या ज्ञान है भ्रांति है अन्य धर्म अन्य पर आरोप करना भ्रांति है ये अज्ञान है ये मितया ज्ञान में ना अज्ञान अज्ञान मूलक है ये, ये विबंध तो का कारण विस्तीर्ण उक्त है बंधन का कारण गुण अज्ञान मूलक हो रखा है विस्तार से कथन करके अब क्या कहना चाहिए सम्यक ज्ञान वक्तव्य सम्यक ज्ञान आत्मा के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष कहना है आहा भगवान का इसलिए भगवान आगे उन्हें स्व श्लोक में बोलना चाहते हैं कहना है ठीक है देख रहा पुरुष आगति अघाति साध वक्तव्य गुणों, गुणों में गुणों के आचरण में बैठा हुआ जो पुरुषों का संसारी पुरुष उसका जुगाते संसार मिल रहा है वो भी बोलना चाहिए यहां ये कहा मोक्ष आगे मोक्ष का संका नहीं से इनसे मोक्ष कैसा होना तो यही मोक्ष गुणे विश्लेषक पूर्व को ब्रह्म भाव मोक्ष माने गुण से पृथक होना ब्रह्म भाव में अपने स्वरूप पे पहुंचना परिच्छन्नता समाप्त करना अपरिछिन्न भाव जाना यही है मोक्ष सम्य ज्ञान उक्ति परम श्लोकम व्याख्यात प्रतीक आदत्ते जाते हैं सम्यक ज्ञान पर कथन पर के श्लोक है यथार्थ ज्ञान बताने वाला श्लोक है ये व्याख्यान करने के लिए प्रतीक लेते नान्यमित्यादि नान्यम इत्यादि शब्द कहा है नान्यम गुणेब्य कर्ता रम यदा व्यति व्यति कर्तारं गुणेभ्यक्ति गुणे अन्ता दृष्टा नन पश्यती नकारलागे में जोड़ देना गुणों से अन्य कर्ता नहीं है गुण ही करता है गुण से अन्य करता नहीं है यानी आत्मा करता नहीं गुण ही करता है सुखादि करता गुण ही है गुण करता यदा दृष्टा जो देखने वाला दृष्टा है गुण दृश्य है और दृष्टा दृष्टा है तो यदा दृष्टा द्रस्त जब न अनुपस्थिति नहीं कहते अनु लगा शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात स्वतः तो गुण रूप में देख रहा है स्वाभाविक रूप में तो गुण रूप में पा रहा है शास्त्र के माध्यम से जो आचार्य के द्वारा कथन होने पर क्या समझता है गुण से अतिरिक्त दृष्टि करता नहीं है ऐसा जो देखने वाला दृष्टा होगा गुण है परम व्यक्ति और गुणों से जो परमात्मा तत्व है व्यापक तत्व है अन्य है उसको भी जानता है गुण से अन्य कर्ता नहीं जानता है और गुण से पर दूसरा तत्व है आत्मा गुण नहीं गुण रूप नहीं गुण वत्म नहीं है वो भिन्न है ऐसा जानता है गुण व्यस परम व्यक्ति गुण से परमाणु अन्य को जानता है उस आत्मा को जानता समझता है मनभाव शोधगत यदि मोक्ष है वो वेरे स्वरूप को ही प्राप्त तो होगा निर्विशेष भाव को प्राप्त तो होगा यही, <laughs> यही कहना है भाष्य में कहते हैं नान्यम अन्य नहीं नान्यम नान्यम ना का अन्य नहीं है कार्य करण विषयाकार परिणत गुण है कौन सा गुण ये बांधने वाले गुण जो है ना वास्तव में सतुगुण रजुगुण तमुगुण बांधते नहीं है बांधने वाले शरीर और इंद्रिया रूप में जो परिणत यही बांधने वाले तादात में होता है। शास्त्र पर चर्चित जो सतगुण रजगुण तमुगुण होगा वो बांधते नहीं बांधने वाले वो गुण का जो परिणाम है या त्रिगुणात्मक है संसार यह शरीर भी है तो सतुगुण रजुगुण तमुगुण रूपो है यह शरीर ऐसे बना हुआ है विस्तृत है में इसमें होना है तो कार्य कार्य मानी शरीर कारण मानी इंद्रिया मान सूक्ष्म शरीर थूल शरीर इस रूप से जो परिणत जो गुण है सदगुण रजगुण तुम गुण यहाँ आए हैं यही बांधने वाले होते हैं इस आत्मा को बांधने वाले गुण है बंधन में डालने वाले मानी एक सुख वृत्ति से एक मोह वृत्ति से दुख वृत्ति से वृत्ति से देते हैं जब सुखाकार वृत्ति आए सदगुण का काम कर सदगुण काम कर रहा वहां उस काल उसका सुख की आसक्ति हो जाती है और ज्ञान की आसक्ति हो जाती है उसमें बच जाता है रजोगुण काम करने लग जाता है उस में कर्म में आसक्ति हो जाती कर्म करने लग जाता है आत्मा आत्मा विचार हो नहीं पाता तम गुण पढ़ने पर अज्ञान छा जाता है कुछ नहीं सो जाओ निद्रा आलस्य प्रमाद इत्यादि आने लग हैं तो ये बंधन इस तरह से होता है इसका मान मुख्य रूप से गुण नहीं है इस कार्यकरण संघात रूप से परिरत जो गुण है ये बंधन के कारण होता है ये नान्यम कार्यकरण विषयाकार दो प्रकार से गुण यहाँ परिरत है एक तो कार्यकरण शरीर इंद्रिया और एक विषय बाहर विषय सुखादि विषय है तीन रूप से जो परिरत गुण है यहाँ कार्यकरण विषयाकार परिरत कार्य कार्य मान शरीर है कर्ण मन इंद्रिया है सूक्ष्म शरीर है और विषय जो शब्द आदि विषय है यही इनसे परिणत जो गुण है इन रूप से परिणत होने वाले गुणों से अन्यम कर्ता रम यदा द्रष्टा न अनुपस्थिति है जब दृष्टा गुणों को देखने वाला द्रष्टा अन्य कर्ता नहीं है ऐसा जो समझता है कब समझता है अनुपस्थित आया माने उपदेश के पश्चात जानता है पहले नहीं जानता शास्त्र के माध्यम से जो आचार्य उपदेश से सुनता अनुमान पश्चात पश्चात करते ही होता है शास्त्र के माध्यम से आचार्य जो कहा उसके पश्चात ही समझता है पहले नहीं समझता ठीक है अनप क्या समझता है वो उस काल में जो शास्त्र से संस्कारित होने पर क्या समझता है गुणा एवं सर्वावस्था सर्वकर्मा कर्तारंभ इत्र पढ़ सती सभी अवस्थाओं में गुण ही सभी कर्मों का कर्ता गुण है मैं नहीं हूं अज्ञान काल में मैं करके लगाता था, था मैं करता हूं मानता था अब मानता है गुण करता है सत्वाधि गुण करता है मैं नहीं हूं समझता है गुणा एवं सर्वावस्था सभी अवस्थाओं में थे जो गुण है सर्व कर्माम करता आरंभ सारे कर्मों का करता सुख दुखादि जो भी कर्म है कर्म कोई भी कर्म हो रहा हो उसके कर्ता गुण है मैं नहीं हूं इतने वम प्रसिद्ध इस प्रकार जानता है और इतना इनको कर्ता गुणी है इतने मात्र नहीं गुणे व्यस्त परम व्यक्ति गुण से जो अन्य तत्व आत्मतत्व उसको भी यथार्थ जानता है शास्त्राचार्य उपदेश के पश्चात गुण व्यस्त परम गुण व्यापार साक्षीभूतम गुण के जो व्यापार कौन कौन अभी काम कर रहा है उसके साक्षी आत्मा होता है अपने को पता लगता है कौन सा गुण काम कर रहा अभी है अभी सुखाकार वृत्ति है दुखाकार वृत्ति है मोहाकार वृत्ति है स्वयं को पता है अन्य को पता नहीं होता स्वयं को होता है वो साक्षी है वो आत्मा गुण व्यस्त परम माने गुण व्यापार साक्षी गुण के जो व्यापार है सुखादि व्यापार उसके साक्षी स्वरूप जो अन्य है पर हैं गुण व्यस्त परम पर हैं व्यक्ति उसको भी जानता है कहा ये दोनों को ज़्यादा गुणों का यथार्थता जानता है और अपने स्वरूप को भी यथार्थ समझ रहा है मैं साक्षरूप हूं मैं गुण स्वरूप नहीं हूं मेरे शरीर आदि में तादाद में नहीं है ऐसा समझता है ऐसे मान्य पर क्या होगा मदभाव स्व अधिक अच्छी कहा मेरे स्वरूप मतस्वरूपम यह अर्थ होता है निर्विशेष भाव ममभाव मत भावम स्वद्रष्टाधिक है ऐसा देखने वाला जो व्यक्ति होगा मैंने साक्षी बनकर के जो गुणों का कार्य देख रहा है पहले तो गुणों को कार्य को अपना स्वयं मानता था मैं सुखी हूं दुखी हूं इत्यादि मानता था अब नहीं ये गुणों का काम है मैं इसका दृष्टा हूं ऐसा समझता है जब तब उस भगव्य भाव को प्राप्त होता है निर्विशेष भाव को प्राप्त होता है ये कहा है ठीक सत्वादि विषय से गुण शब्द से विवक्षत अर्थ महा सत्वादि विषय करने वाला जो गुण शब्द होते हैं सत्व रजतम को तो विषय करने वाला गुण शब्द का विवक्षित अर्थ क्या है कहते हैं गुण माने सत्वादि यदि गुण माने सत्व रजतम होते हैं किन्तु यहां कार्यकरण विषय का अर्थ परिणत गुणों को गुण दिया गया मान शरीर इंद्रिय विषय तीन रूप में है शरीर और सूक्ष्म स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और बाह्य शब्द आदि विषय मान्य शब्द आदि विषय तमोगुण के कार्य है तमो अंश के कार्य होते हैं और शरीर भी तमोश के कार्य होता है किंतु इंद्रिया दो प्रकार के हैं कुछ कोई के कार्य है कोई के तो कार्य है, तो है ज्ञानेन्द्रिया और अंतग्रम मन बुद्धि अहंकारी होते हैं ज्ञानेन्द्रिय संबंधी एक एक इंद्रिया तो बृष्टि के और अंतग्रण जो होगा समष्टि के हैं और कर्मेन्द्रिया और प्राण रजुगुण के हैं रजों के कार्य होते हैं तो जानने वाले भी गुण जाने जाने वाले भी गुण होते हैं यही होता है। गुणा, गुणा गुणेश वर्तंत्राया था तत्व भी तुम महावाह हो गुणा कर्म विभाग गुण पर कर्म को विभाग को जानने वाला गुण क्या है कर्म क्या है तो गुणा गुणेश्वर्तन ते मारे सत्वादि गुण जो इंद्रिय रूपी गुण है विषय रूपी गुण में रहे मैं नहीं हूं ऐसा समझता है पहले कह के आए थे ऐसे यहां भी है टी का विचार है गुण सबद से सत्वादी के द्वारा कहा गया गुण शब्द का विवक्षित अर्थ होता है क्या कार्य करण विषयाकार पढ़े हुए गुणव्य कहा है जो तो कार्य पर शरीर कारण माने इंद्रिया और विषय तीन रूप में जो परिरत जो गुण है उनसे अन्य कर्ता नहीं है ऐसा समझता है जाओ। यही है गुण है तो तीन जो तीन रूप से परिरत जो है यही करता है नहीं नहीं हो शरीर या इंद्रिया है मैं नहीं हूँ ऐसा समझता है अन्य दृष्टा विद्वान सन न अनुपस्थिति कहा हुआ है गुणों से अतिरिक्त करता नहीं देखता गुण को ही करता समझता है अपने को कर्तना नहीं लाता काल में लाता था अब नहीं ठीक है विद्या अनंतरिम अनुसम कर दिया है तो अनु लगने के मतलब ज्ञान के अनंतर है समझता है क्या समझता है हाँ। गुण से पर तत्व को समझ रहा है गुण को भी समझ रहा है उसके उसके पश्चात ही को समझा कैसे शास्त्र के माध्यम से समझा उसे समझने के बाद में ऐसा बोलता है पहले नहीं शास्त्रीय संस्कार जब प्राप्त करता तो है तब समझता है विद्या अनंतर में अनुशब्दार्थ अनुपश्यति में आया हुआ जो अनुशब्द है उसका अर्थ ज्ञान के अनंतर अज्ञान में तो गुणों के कार्य हम तो करके बैठा था तादात में बैठा था मैं करता हूं मानता था शरीर इंद्रों के द्वारा कर्म होने को मैं मेरा कर्म मैं कर्म करता हूं मानता था अब नहीं अनुका विद्या अनंतर विद्या के अनंतर पश्चात ज्ञान के पश्चात अक्षरा होता शब्दावली का अर्थ हो गया अक्षर शब्दावली है पूर्वार्थ पुर्वा, से अर्थिकत्व तो अर्थ से आया हुआ पूर्वार्थ का नान्य गुणे व कर्ता पूर्वार्थ है श्लोक का उसका जो तो अर्थ से आया हुआ अर्थ उसका आर्थिक तो बोलते हैं शाब्दिक अर्थ तो हो गया एक एक का अर्थ कर दिया नाने गुण करता दुष्टाउ प्रशिका अर्थ से वा आने वाला अर्थ का आर्थिक अर्थ बोलते हैं उसका कहते हैं गुणाएव एक ये ये अर्थ से ये आया क्या आया गुणायेव इत्यादि शब्दों से कहा गुणी सब कुछ करते हैं मानता है गुणाये व सर्वावस्था सभी अवस्थाओं में गुणी है सर्वावस्था सर्वकर्मा करता राम सभी अवस्थाओं में सभी सभी कर्मों का कर्ता गुणी है मैं नहीं हूं ये समझता है ठीक है मैं कहना है सर्वावस्था तत्त कार्य कार्य कार्यकरण आकार परिणता सर्वावस्था में तीन प्रकार से जो विभक्त होते हैं कार्यकरण विषय जो परिणत गुण होंगे कार्यकरण विषय आकार से जो परिणत गुण अवस्था में है इस सभी अवस्थाओं में अपने को भिन्न मानता है गुण करता है सब करने वाला ऐसे मानता है चाहे इंद्रिया से कर्म हो रहा हो चाहे शरीर से हो रहा हो क्या मानता है? गुणों से हो रहा है मेरे से नहीं ऐसा समझता है कब अनु लगा दिया ज्ञान का अनंतर विद्या विद्यान अनु कहा था अनुगा ज्ञान के अनंतर माना शास्त्रीय संस्कार प्राप्त होगा तभी समझेगा सर्व सर्वकर्मा कहा सभी कर्मों का कर्ता यही है कहा भाष्य में कहा था सर्वकर्मा करता कर्म का कर, कर, करता गुण ही हैकार से परिणत जो गुण है वही करता है, है। सर्वकर्मा ने क्या कायिकाची के, के मानसाल तीन प्रकार कर्म होते हैं शरीर से मन से बाणी से तीनों प्रकार के कर्म का कर्ता कौन है गुण नहीं नहीं शरीर से कर्म तो का ही कर्म हो गया हो गया उस काल में और इंद्रियों से होगा तो इंद्रिय करता हो जाए बाचिक बना जाएगा मन से कोई क्रिया हो रही है से विचार आ रहा हो तो मन करता होगा ये गुण है गुण कैसे हैं है शतुगुण रजुगुण के परिणाम है तम गुण के परिणाम है शरीर तम गुण का परिणाम है और ज्ञान इंद्रिया और मन बुद्धि आदि है शतुगुण के परिणाम है और पंचीकृत अवस्था के हैं ये पंचभूत के कार्य है और रजुगुण के कार्य कर्म इंद्रिया और प्राण होते हैं तो गुणा गुण ही करता है सब चाहे कायिक कर्म हो चाहे वाचिक कर्म हो चाहे मानसिक कर्म हो गुण ही करता है। गुण माने शरीर इंद्रिय जो और मन है यही कर्म करने वाले हैं पहले अज्ञान काल में इसमें एकता करके बोलता था मैं करता हूं मानता था ज्ञान के उत्तर काल में समझता हूँ भयकर्ता नहीं ये करता है अपने को भी समझता है ये कहा है? सर्व कर्माओं कर सकते काय के बाचिक मानस आ रहा हित प्रतिषिद्धारा दो प्रकार के कर्म होते हैं चाहे शरीर से हो चाहे बाणी से हो चाहे मन से हो तीन प्रकार के दो प्रकार के कर्म विहित कर्म शास्त्र विहित कर्म और शास्त्र निषिद्ध कर्म जो भी हो दो प्रकार के कर्म शरीर से भी हो सकता है पाप कर्म पुण्य कर्म बाणी से भी हो सकता है पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म हो सकता है और मन से भी होगा इष्ट सोचना अनिष्ट सोचना इष्ट बोलना अनिष्ट बोलना इष्ट करना अनिष्ट करना करना शरीर का काम बोलना बाड़ी का काम सोचना मन का काम इष्ट अनिष्ट तीनों में व्यापार है यही होगा भेद प्रसिद्ध कर्म दो प्रकार के कर्म तीनों से होता है इसके कर्ता वही है मैं नहीं वो समझता है आपके उत्तर काल कहा अब आगे गुणे व्यस्त परम व्यक्ति का क्या अर्थ है गुण से पर्व वाले को भी जानता है जो गुण में नहीं है गुण से भिन्न है गुणों के साक्षी है जो तो कहते कौन है वो का परम मान व्यतिरिक्तम परम सब व्यक्त पृथक गुणों से पृथक तत्व तो है उसको भी जानता है करता गुण है ये भी समझता है और दूसरे गुण से जो तत्व तो है दूसरे तत्व तो है स्वरूप है उसको अपना स्वरूप है उसको भी जानता है कहा था परम करता व्यतिरिक्तम व्यक्ति फौरती जो आत्मा है ना गुणों से पृथक है तो नहीं हो सकता इसका उसी को स्पष्टीकरण करते हैं गुणा इत्यादि शब्दों से भाषण में कहा था गुणे व्यस्त पर्व ना गुण व्यापार साक्षी भूतम बोला उसका क्या बोला गुण के जो व्यापार हैं चाहे सारी गुण हो चाहे कािक गुण हो चाहे बाचिक हो चाहे मानसिक गुण ये काम कर रहे हो उसमें कौन से व्यापार किस समय हो रहा है उसको साक्षी है जानता है जो माने शरीर आदि के जो हलचल को समझने वाला जो होगा अपने शरीर आदि के बाणी अथवा शरीर अथवा मन किस स्थिति में है सोए जानता है उसके साक्षी है आप यही है परम का गुण व्यापार साक्षी भूतम कहा गुण के व्यापार के साक्षी स्वरूप को जानता है उसको भी जानता है कहा मैं कहता है ठीक है निर्गुण परमात्मा में तरह ये साक्षी कौन निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को जानता है एक तो गुण से अतिरिक्त करता नहीं गुण ही करता है चाहे काचिक कर्म हो चाहे वाचिक कर्म हो चाहे मानसिक कर्म हो इनके करता गुण है और इस गुण के जो व्यापार के साक्षबूत निर्गुण ब्रह्मात्मा है उसको भी जानता है तो का। ऐसे जानने वाला मधागम शोध गच्छती वह व्यक्ति मेरे स्वरूप में प्राप्त होता है कहा मदभागम ब्रह्मात्मताम यही मेरा स्वरूप क्या ब्रह्मस्वरूप है कौन सा स्वरूप ब्रह्मात्मताम ब्रह्मस्वरूप है तेरा अशोक वो जो साधक जो दो तत्व को जान के बैठा हुआ है अशोक प्राप्त होती गच्छी करता प्राप्त होती मधभागव माने प्राप्त क्योंकि थक धातु एकम धातु ज्ञान गमन प्राप्ति तीन अर्थों में प्रयोग होता है यह प्राप्ति अर्थ है ब्रह्म भाव अवश्य अभिव्यक्त अब इसका क्या होगा ब्रह्मभाव की अभिव्यक्ति होगी हम ब्रह्माष्टमिक्ति में, में पहुंचेगा गुणों से अतिरिक्त करता नहीं यह समझता हो और मैं गुणों से भिन्न हूं यह समझता हो तो मेरे स्वरूप प्राप्त होगा मानी तीनों से आत्मा को अलग कर दे कर देने पर आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं हो सकता क्या इतनी बात है ठीक तो है बताते हैं अनर्थ भ्रात रूपम अपहिया जो अनर्थ रूपी रोष था उसको हटा करके अनर्थ क्या है शरीर आदि में आत्मबुद्धि होना अनर्थ है विद्वान ब्रह्मत्वम प्राप्त जो ज्ञानी होगा वह क्या ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है तो प्रश्न द्वारा विपण होती प्रश्न के द्वारा व्याख्या करते कहते हैं अनर्थपरात रूप है। में जो अनर्थ समुदाय है गुणों में आत्मबुद्धि होना शरीर आदि में आत्मबुद्धि अनर्थ भाई है इसको अपोय त्याग करके ना हम देह न मे देह इस भाव में जाकर किसने मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं मैं इसके साक्षी हूं इस बात जैसे ये मकान का दृष्टा मकान नहीं होता मकान से भिन्न होता है इस प्रकार शरीर का दृष्टा ठूल शरीर का दृष्टा सूक्ष्म शरीर का दृष्टा कारण शरीर का दृष्टा सबका दृष्टा मैं भिन्न हूं ये अनर्थ जो रूपी जो अनर्थ जो समुदाय था ब्रात था समुदाय उसको हटा करके ये तीनों गुणे अनर्थ रूप में थे उसमें आत्मबुद्धि करके संसार में जन्म होना था इसको त्याग कर विद्वान माए आत्मबुद्धि को त्याग ना त्याग कर विद्वान माने जो ब्रह्मव्यता हो गया है वो ब्रह्मत्व प्राप्त होती जो ब्रह्म को प्राप्त होता है मधभवन शोधिगछति कहा पूर्व श्लोक में इति इतनी विषय को प्रश्न द्वारा विवरती प्रश्न के बाद में से व्याख्या करते हैं आगे कथम इत्यादि कथम अधिगछति कैसे ब्रह्मभाव को प्राप्त होगा गुणों से भिन्न कोई करता नहीं गुणी करता है समझता हो और अपना स्वरूप को समझता हो गुणी परम व्यक्ति ये भी कहा था कैसे ब्रह्मभाव को कैसे प्राप्त होगा दो ज्ञान होने पर गुणों से अन्य कर्ता नहीं ऐसा ज्ञान है और गुण से जो पर है परमात्मा तत्व तो उसको समझ रहा है गुणों के साक्षी को समझता हो तो कैसे ब्रह्मभाव को प्राप्त होगा प्रश्न आया तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया जाता है कहने जाते हैं गुणान्यता नतीत त्रिंदेह देह सम भगवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा त्रिन देहि देह सवा जन्म मृत्यु जरा दुखर्मृते तीन गुणान अतित्य ये जो तीन गुण हैं सद तो गुण रज गुण तम तो गुण मन थोल शरीर सूक्ष्म शरीर कारक शरीर सब ये उसी में आ जाते हैं गुणों में आ जाते हैं गुणों गुण है ये सब कार्य कारण रूप से परिणत गुण को गुण लेना है बंधन तो यही बने शरीर इंद्रिय बंधन में बन रहे हमारे हमारे लिए इसलिए मुख्य गुण नहीं शरीर इंद्रिय रूप से परिणत जो गुण है वही गुण यहाँ हमारे लिए संसार के मान सुभानु के कारण बने हुए हैं तो गुण माने यही यही थी, यही लेना है शरीर इंद्रियों से परिणत गुण गुणान एतान त्रेन ये तीन गुण है प्रोक्त तीन गुण एतान त्रेन गुणान कहा ये तीन गुण अतिथ्य अतिक्रम करके माने किस भाव से ना हम देह न मैं देह भाव में जाना है मैं शरीर नहीं मैं इंद्रियां नहीं मैं इनके साक्षी हूं इनके व्यापार को देखता हूं शरीर कौन सा काम कर रहा है हालचाल क्या हो रहा है इंद्रियों में कौन सी व्यापार चल रही है अंतकर्म में कौन सा व्यापार है मैं उसका साक्षी हूं मैं ये नहीं हूं इसमें जो आत्मबुद्धि त्यागना यही है अतिक्रमण करना एक तृण गुणान अतित्य कहा ये तीन गुण की जो चर्चा हुई इनका अतिक्रमण करना मैंने अपने को साक्षी भाव में दृष्टा भाव में लेना गुणों के साथ में हटाना यही अतिक्रमण करना अतित्य अतिक्रमण करके ता तीन गुणान अतित्य कहा यह गुणों को अतिक्रमण कौन करे देही देही माने देह वाला जीवात्मा वे तीन गुणों के कारण से तादाद करके मैं मैंने संसारी हूं मान्यता आई थी मैं मनुष्य बुद्धि थी इसलिए देही कहते देहा देह देहवान देह, देह, देह समुद्र भवान गुणान एक विशेष और है इसका गुण का एतान त्रिण गुणान देह समुद्र भवान देह में उत्पन्न है यह आत्मा में नहीं है गुण देह को उत्पन्न करने वाले हैं ये तीनों गुण से शरीर बनना है सदगुण रजगुण तम गोण से देह के कारण है उत्पत्ति कारण जो गुण है तो इसमें आत्मबुद्धि परित्याग करना माने शरीर इंद्रिया में आत्मबुद्धि परित्याग करना हम मनुष्य आदि बुद्धि नहीं करना इसको त्यागना यही है अतिक्रम करना ऐसा जो देगा मैंने ये आत्मा क्या होगा जन्म पर जो दुख है तब फिर जन्म दुख मरण दुख जरा दुख से मुक्त हो जाता है तीनों प्रकार के दुख उसको नहीं हुआ आगे जन्म नहीं लेना पड़ेगा जन्म दुख नहीं होगा और जन्म दुख नहीं तो मृत्यु दुख भी नहीं होगी जब जन्म जन्म ही नहीं तो जरा अवस्था आने वृद्धावस्था आने तजन दुख भी नहीं होगा तीनों दुख से मुक्त हो जाएगा जन्म दुख जन्म मृत्यु जरा दुखे कहा जन्म दुःख असह्य दुख और मृत्यु दुख और जरा दुख अवस्था के दुख तीनों से भुगता बने अवस्था आनी नहीं है उसकी अपने को साक्षी भाव में जब देख इनकी इनके व्यापार को देखता है जब शरीर में कौन सा व्यापार हो रहा है पहले अपने कोई व्यापारी मानता था अज्ञानकाल में क्या मानता था मैं चल रहा हूं शरीर चले तो मैं चलने वाला मानता था और इंद्र चक्षु देखे तो मैं देखने वाला बोलता था शब्द सुनता था मैं सुनने वाला मानता था एकता करके उसमें अज्ञान काल में ज्ञान हो गया अनुलगा दिया है नान्यम गुण एवकर्ता यदा दृष्टा अनुपस्थित अनुपस्थिति बोला हुआ मान्य पश्चात शास्त्रीय संस्कार आ गया शास्त्र पढ़ने के पश्चात ये समझता है तब यही होगा गुणान यता न अतिथ्य अत्रिम देही देह समवान गुणान माना देह के उत्पत्ति कारण जो गुण है तीन गुण सदगुण रजुगुण तमुगुण इनको अतिक्रमण करके देही मानी जो देह देह देहादारी आत्मा जन्म मृत्यु जरा दुखक्त है जन्म मृत्यु जरा संबंधी जो दुख थे इन दुखों से मुक्त होता हो जन्म ही नहीं होगा तो दुख ही नहीं होगा कोई जन्म दुख भी नहीं मृत्यु दुख भी नहीं जन्म न होगा तो मृत्यु होना ही नहीं है जरा दुख भी नहीं वृद्धावस्था आनी नहीं जन्म न होने तो पर इन दुखों से मुक्त हो जाता है मुक्त होता हुआ अमृतम अश्वदेह अमरत्व की अनुभव करता है मैं अजर अमर आत्मा हूं समझता उस काल में मैं मरने वाला शरीर नहीं हूं जरा मृत्यु दुख किसको है जन्म मृत्यु जरा दुख शरीर को है मुझे नहीं है ऐसा समझता है ये कहना है मैंने भावना बदल देता है वो स्थिति कहा गुणान एतान अभी अभी कहा हुआ जो गुण है ना पूर्वोत्तुण गुण गुण की चर्चा चल रही है इसे ये तत्श से के लिए लेकर बोल रहे हैं एतान गुणान जो पूर्वोक्त तो गुण है इनको यथोक्तान जिन गुणों की चर्चा हो गई थोगत गुणान आत्य अतिक्रम करके मैं अतिक्रम कैसे करा जीवन एवं अतिक्रम आतित्य करता मरने के बाद नहीं जीते ही जी अतिक्रमण करता किसी समय में जीतना उनको शरीर आदि से अपने को पृथक करना अलग करना जीवन एवं अतिक्रम का आतित्य करता है जीते हुए ही जीवन अवस्था में ही अतिक्रम करके कैसे गुण है माया उपाधि भूतान माया के कारण आए है गोगुण अज्ञान से प्राप्त है गुण प्राप्त ही नहीं थे केवल अज्ञान से प्राप्त जैसे हो गए थे उनको अतिक्रम करना है, है। माया उपादि भूतान माया रूपी उपादि के कारण बने हुए जो है। गुण हैं तीन तीन गुण हैं सदगुण रजगुण तम गुण उन गुणों में जो आसक्ति हो रही थी जब तक माया अज्ञान था तब तक देही बने देह समुद्वान दे बने आत्मा है देह समुद्र भवान देहोत्पत्ति बीज भूतान का देह की उत्पत्ति कारण है गुण अगर गुण न होते तो शरीर नहीं बनता त्रिगुणात्मा तो का ही शरीर तो क्या करते हैं तो कहा अतिक्रमण करने पर क्या होगा जन्म मृत्यु जरा दुख ही जन्म च मृत्यु जरा ज दुखानी चाहिए मैंने द्वंद्व समास कर दिया उनको जन्म मृत्यु जरा दुखाने कहा तैर इन तीनों से प्रहित हो जाता है जन्म मृत्यु जरा रूपी दुख से मुक्त हो जाता है जीवन एवं विमुक्त है सन ये जीते जी मुक्त होता हुआ मरने के बाद नहीं जीते जी जीवन अवस्था में ही मुक्त होता हुआ सन विद्वान जो विवेकी व्यक्ति होगा अपने को जो साक्षी भाव में पहुंचाया शरीर आदि से पृथक करके अमृतम अस्मदेह माने अमृत तत्व के प्राप्ति करता है पशु व्याप्त उदाह है ना व्याप्ति अस्थ एवं मदभाव अधिक्षति इस प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त होता अमृतत्व तो प्राप्त करना माने मेरे स्वरूप को प्राप्त करना निर्विशेष स्वरूप को प्राप्त होगा ये कहना है ठीक है यथोक्ता इतने व्याचर्थ है यथोक्ता गुराण बोला था गुराण यथान यथोक्तान भाष्य में बोला यथोक्ता का उसकी व्याख्या करते माया उपाधि भूतान बोला माया रूपी उपाधि के कारण से वास्तव में है ही नहीं गुण आत्मा में कहां से गुण आएंगे न होता हुआ भास न माया जैसे रजू में न होता हुआ भाषण सर को भासता है माया है वो इस प्रकार है एक टीका में बोलते हैं माया एव उपाधि माया ही उपाधि है यहां इन गुणों का आरोप करने में उपाधि क्या है आत्मा के लिए गुणों का आरोप कर रहा है मैं सुखी हूं दुखी हूं कर्मी हूं अथवा अज्ञानी हूं इत्यादि बोलता है किसके कारण माया के कारण अज्ञान के कारण है अपना स्वरूप ज्ञान ये माया है माया एव उपाधि माया ही उपाधि है माया की उपाधि नहीं माया स्वयं उपाधि है आत्मा के लिए तद भूतान कहा माया उपाधि भूतान गुणान माया रूपी उपाधि के कारण गुण अपने में आरोप कर रहा है माया अज्ञान उपाधि है अज्ञान के कारण से उन गुणों को कर्म को अपना कर्म समझता है अपने भाग को करके कर बोलता है मैं सुखी हूं दुखी हूं बोल रहा था यही है आत्मन तदात्मन त्म सत्वादि अनर्थ तत्त्व तत्त स्वरूप जो गुण है सु। मैंने सत्व रजुतम गुण है सत्वादि अनर्थ रूपाणी तो कैसे उस स्वरूप बैठे हुए सत्वादि गुण है अनर्थ स्वरूप माया उपाधि के कारण उसे अपने में आरोप कर रहा था वो उन गुणों को अचित्य देक्रम करके मैं ये गुण नहीं हूं शरीर दिया मैं नहीं हूं यही है यह इति जिनसे उत्पन्न होते समुद्वा देह समुद्ध कहा था जिससे उत्पन्न होना हो उसको समुद्भव कहते कहा समुद्भवंती समुद्भवा देह समुद्भ तान यदि देह के उत्पत्ति कारण है जिससे उत्पन्न होता है देह उसी देह समुद्धानी दे वो उड़ा तान इत्यादि वित्पत्ति में भी अब ऐसी व्याख्या को लेकर के व्याख्या करते हैं देहोत्पत्ति बीज भूतान कहा था देह उत्पत्ति की उत्पत्ति के बीज यही गुण हैं जो तो शरीर में आत्मबुद्धि करने के कारण एक गुण ही तो है एक ये कहा विद्वान अविद्या अविद्या मयान गुणान जीवन ये वादिक जो विद्वान होगा ज्ञानी होगा आत्मविता होगा गुणों से अपने को पृथक करके बैठा होगा ये यो विद्वान जो विद्वान मान ज्ञानी अविद्यान गुणान जो अविद्या स्वरूप है अविद्या के कार्य है गुण शरीर इंद्रिया अविद्या के कार्य है ये गुण है अविद्यामयान गुणान जो अविद्या स्वरूप गुण है जीवन एवं अतिक्रमण जीते जी इनको अतिक्रमण करके ना हम देह न वे देह इदि भाव में जाकर स्थित ऐसे विद्वान होगा तम एवं उसी विद्वान के विशेषण लगाते जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो मृत जन्म जरा दुख से मुक्त तो होता हुआ अमृतत अमृत तो भाव को प्राप्त तो होता है ये कहना है पुरस्कार विस्तरण उत्तर प्रसंगात अत्र संक्षिप्त से सम्यक ज्ञान से फलम उपये पहले से विस्तार से कहा हुआ है उसके उसी का प्रसंग से यह संक्षिप्त कहा हुआ जो समय ज्ञान है ज्ञान के प्रकर चलता रहा विस्तार से कहा अभिम संक्षेप ने कहा उसका फल का संचार करते हैं अमृतम अश्वे फल क्या है अमरत्व की प्राप्ति अमर भाप की जागृत अवस्था में आ जाना अमर भाप जग जाना जो सुप्त अवस्था में था जग जाना यही है थी। थी। एवं इत्यादि कहा इस प्रकार एवं एवं मदभापम अधिक इस प्रकार गुण से परतत्व भी जानता हो और इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करता हो शरीर इंद्री आदि को अतिक्रमण करना मारे ना हम देह ना मैं देह पहुंच जाऊ शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं ये प्रकृति का है मैं ये नहीं हूं यह समझ ल तो क्या होगा यहां जन्म मृत्यु जरा दुख है मुक्त और मृतोशित जन्म मृत्यु जरा दुख से मुक्त होता हुआ अमरत्व तो की उपलब्धि लगता आगे यह कहते हैं सम्यग् फलम गुणातिक्रम सम्यक यथार्थ ज्ञान का फल यह गुण का अतिक्रमण करना यदि आत्मज्ञान किसी को वास्तव में हुआ हो अपना स्वरूप समझा हो तो शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं करेगा वो ठीक है सम्यग्फलम समृद्धि बने आत्मज्ञान है वो फलम गुणातिक्रम पूर्वकम गुण के अतिक्रमण करना पहले मैं शरीर आदि नहीं इस बात में जाना पूर्वक अमृतत्व उत्तम अमृतत्व की फल बता दिया अमृतत्व अमृतत्व फल बताया हुआ है अमरत्व तो की उपलब्धि होगी उसकी कहा लक्षण वर्तव्यम यदि प्रकृत विवक्षित प्रश्न उत्था कर रहे हैं अब आगे मुक्त का लक्षण बताना चाहिए क्या हमारे लिए साधन बन जाए कैसी स्थिति में रहता है वो कैसे आचरण मुक्त का होगा भुगत पुरुष का आचरण कैसा कोई ज्ञानी हो गया शरीरादि से अपने को पृथक करके बैठा हुआ है उसका आचरण कैसा होगा क्योंकि क्रिया को देख करके जल्दी सीखता है व्यक्ति तो हमारे लिए साधन बन जाए उसके स्वभाव आचरण इसलिए पूछना है यहां मुक्त से मुक्त पुरुष जो होगा शरीराज से मुक्त हो गया जीते जी अभी मृत्यु अवस्था में नहीं गया विचार से अलग हो रखा है यमराज से अलग नहीं हुआ है विचार से अलग हो रखा है जो मुक्त पुरुष है जीवन मुक्ति अवस्था में है जिसको आत्मविद्ता कहा जाता है उसका लक्षण वक्तव्य लक्षण कहना चाहिए प्रकृतम विवक्षित यह प्रकृत है प्रश्न उत्थाप है कि प्रश्न करना पंचम प्रश्न ये मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है ये उत्थापन करते हैं जीवन एवं इत्यादि कहा जीवन एवं गुणान अतीत्य अमृतम अश्नते प्रश्न बीचम प्रत्यप है जीते जी गुणों को अतिक्रमण करें शरीर इंद्रियादि में आत्म बुद्धि को अतिक्रमण करके नम देह न मे देह इदि में पहुंचकर अमृतत्व अश्नते अमृतत्व अश्मति का अमृतों की उपलब्धि होगी उसको कहा तो इति प्रश्न बीजम प्रति प्रश्न का बीज यही मिला प्रश्न कर लेगा तो अमर भाव में पहुंचे हुए व्यक्ति कैसे हैं किस प्रकार की उनके आचरण होती है आचरण होता है ये प्रश्न है प्रतिलभ्य इसको प्राप्त करके पूछा जाता है कहना जाते हैं अच्छा अर्जुनोवाच अर्जुनो कैर्लिंग स्तृण गुणानतान अतीतो भवती प्रभो कथम चैतान स्त्रीगुणन अतिवर्तते कैर्लिंग स्त्री अतितो अतीतोति प्रभो हिमाचार कथम चैतान स्त्रीगुणानैरलिंग क्या चिन्ह है उनमें जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंचे हैं आत्मभाव में है शरीर आज में आत्मबुद्धि समाप्त करके बैठे हैं परित्याग करके बैठे हैं उनमें क्या लिंग होता है क्या चिन्ह होता है कौन सा चिन्ह होगा उनमें कैल लिंग है, किस लिंगों के द्वारा किस चिन्ह के द्वारा तृण गुणान यतान अतीतो भगवती प्रभो ये प्रभो संबोधन है ये तीनों गुणों को से अतीत किस चिन्हों से होता है कौन लक्षण है उनके पास किस लक्षण से पहुंच है तीनों गुणों से अतिक्रमण करके आगे कैसे होता है क्या चिन्ह है उनमें क्या लक्षण है उनमें एक एक प्रश्न यह है दूसरा प्रश्न किमाचार उनका आचरण कैसा होगा किस प्रकार व्यवहार करेंगे वो किमाचार कथम चैतान त्रिगुणा और तीसरा प्रश्न है इन तीनों गुणों को किस प्रकार से अतिक्रमण करता है वो तीन प्रश्न यहां है मैंने मुक्त पुरुष के लक्षण समझने के लिए तीन प्रश्न है कैर लिंग क्या चिन्ह है उनमें कौन से चिन्हों के द्वारा वो अतिक्रमण करता है शरीर में आत्मबुद्धि को गुणों का अतिक्रमण किस चिन्हों से करेगा एक प्रश्न है तीनों गुणों से अतीत अधि... कैसा होगा अतिक्रमण कैसे करता है वो किस चिन्हों के द्वारा दूसरा किमाचार हो उनका आचरण कैसा होगा तो तीनों गुणों से अतिक्रमण किए बैठे पुरुष हैं उनका चौथा कथा मुझे त्रिगुणान तीसरा प्रश्न ये इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके किस प्रकार रहता है ये तीन प्रश्न यहाँ अर्जुन का आगे उत्तर देंगे भगवान कहते हैं कैर बार चेन्नई चिन्हही लिंग बार चिन्ह क्या कौन से चिन्ह है उनके पास जो कि तीनों गुणों को अतिक्रमण करने का साधन क्या है उनके पास कैर लिंगे बार चेन्नई तीन एतान व्याख्यादान पूर्वोत्तर व्याख्या की जिन गुणों की इन गुणों को गुणान अतितो माना अतिक्रांतो भवती जिसे अतिक्रमण कर जाता है व्यक्ति अतिक्रमण करके बैठा हुआ होता है कौन चिन्हों से क्या चिन्ह उनके पास ये प्रश्न ये प्रभु कहा दूसरा प्रश्न किमाचार उनके आचरण क्या है कैसा है को आचार है किचार बौगरी समाज कौन है उसका आचरण क्या है को आचार है क्या है उसका आचरण जीवन बुद्ध पुरुष का आचरण क्या है गुणातीत व्यक्ति का आचरण क्या है यह किचार ये दो प्रश्नोंग तीसरा कथम सर कथम केन्द्र कथम मैंने किस प्रकार से केन्द्र प्रकार त्रिगुणान किस प्रकार से ये तीनों गुणों का अधिकूरण करता है व्यक्ति ये बताइए प्रभु कहा उत्तर देना है आगे से लोग उत्तर देंगे किमाचार कोवा से आचार इत्यादि कथम कैन प्रकार त्रिगुण अतिवर्तित बोल दिया ये किस प्रकार से तीनों गुणों का अतिक्रमण करता है व्यक्ति तीनों को उत्तर देना है भगवान ने आगे ठीक है हम कहते हैं ये व्याख्याता सत्वादेव गुणा जिसकी व्याख्या हो गई या सत्वादि गुण की व्याख्या हो गई तत्परिणाम भूतान अध्यासान अतिक्रांत उसके परिणाम भूत कौन थे शरीर तीनों गुणों के परिणाम सा शरीर आरोप सा अपने में आरोप था अध्यास था क्या था और तस्मिन जो होता है अध्यास बोलते हैं आरोप बोलते हैं शरीर आदि में आत्मबुद्धि करना आरोप है अध्यास है अन्य में अन्य बुद्धि करना ठीक है यह व्याख्या था गुणा जो व्याख्या हो जिन गुणों के सत्वादि गुण है सतो रजतमा तत्परिणाम भूतान ये शरीरादि कैसे हैं उसके परिणाम हैं वो बिगड़ते बिगड़ते शरीरादि में आ गए शरीरादि आदि परिणाम भूतान कहा तत्परिणाम भूतान अध्यासान आरोप है ये शरीरादि आदि आरोपित है आत्मा में अतिक्रांत अतिक्रमण कर, करके अतिक्रांत सन अतिक्रम करता हुआ कायर लिंग ज्ञातोज भगवती किस चिन्हों से जाना जाता है यदि तीनों गुणों को अतिक्रम कर गया उसमें क्या चिन्ह देखेगा सिंह पूछ क्या है क्या उगेगा उसमें क्या चिन्ह मिलेगा हम कैसे समझें इस व्यक्ति ने तीनों गुण को अतिक्रमण किया है किया? क्या क्या चिन्ह होगा उसके पास चिन्ह के द्वारा जानना होता है कैलिंग कहते कैर लिंग ज्ञात किस चिन्हों से जाना जाता ज्ञा तो बहुत किस लिंग जाना हुआ होता है वो व्यक्ति तो आने वक्तव्य उन चिन्हों को कहना होगा हम कैसे समझे त्रिगुणातीत हो गया करके सिद्ध अर्थम पूर्व उसके सिद्धि के लिए उस तीनों गुणों अतिक्रमण की सिद्धि के लिए पहले जो अनुष्ठया अनुष्ठेय पश्चात अयत्न लभ्यानी लिंगानी उनके लिंग क्या है चिन्ह क्या है ये बताना चाहिए यानी पहले अनुष्ठान था उसका और बाद में स्वरूप बन जाता है सिद्ध होने के पश्चात कहानी तहानी परीक्षा कई लिंगे मानी क्यों लिंग से जाना जाए पहले क्या किया उन्होंने जिसके कारण तीन अतिक्रमण करता पाए और आज उसी रूप में किस पड़े है वो तो उनके चिन्ह क्या है अगर समझे तो हम भी उसमें लगे इस यही होता है अभिप्राय यथस्थ चेष्टा व्याप्त अर्थम प्रशांत हा तीनों लिंगों से जो अतिक्रमण होगा कि मानी तो जैसे अतिक्रमण करके बैठा होगा तीनों शरीर आदि से अतिक्रम करके बैठा होगा तो ऐसे जैसे चाहे वैसा मनमाना करने लग जाएगा इसके व्यापी लगेगा किमाचार कैसे आचरण करेगा वो पहले जैसे आचरण करेगा या दूसरा आचरण आ जाएगा तीनों गुणों का अतिक्रम के पश्चात किमाचार ये दूसरा प्रश्न किया ज्ञान से गुणात्यय उपाय से ज्ञान जो है ना गुण का अतिक्रमण का उपाय क्या ज्ञान जानना शरीर आदि से पृथक आत्मा को जानना यही है गुणात्यय का उपाय गुण के अत्यय कर माने अतिक्रमण करने का उपाय यही का ज्ञान से गुणात् उपाय से उत्तवाद पहले कहा हुआ है ज्ञानी है करके उपाय प्रकार जिज्ञासा जिज्ञास प्रश्नांतरण उपाय क्या है मान ज्ञान मान शरीर आदि से अपने को पृथक करने का उपाय क्या है ज्ञान ही है कहा और ज्ञान किस किस साधन से ज्ञान होगा तीसरा प्रश्न प्रश्न अंतरम कथम इत्यादि कथम के न प्रकार गुणा अधिक थे किस प्रकार से इस गुणों का अतिक्रम करेगा यानी शरीर आदि में आत्म बुद्धि को किस प्रकार से अतिक्रम करेगा ये प्रश्न है ये तीन प्रश्नों को लेकर के पूछा जाता है और जुरो से पूछा गया यही है तो उत्तर भगवान आगे देंगे ये तो प्रश्न आ गया ठीक ठीका देखना है हो गया आगे भगवान उत्तर देते हैं इसका कहना चाहें प्रश्न स्वरूपम अनुद्यप प्रश्न के स्वरूप का पहले अनुवाद करेंगे तीन प्रश्न है अर्जुन का कह लेंगे त्रिगुण अतित हो भगवती प्रभु किमाचार और कथम चाहता त्रिगुण थे उपाय क्या है कैसे आचरण होगा क्या चिन्ह होगा आत्मव्यता का हम कैसे समझे आत्मज्ञानी हो गया ये तीन प्रश्न है प्रश्न स्वरूप स्वरूपम प्रश्न स्वरूप का अनुवाद करके तीनों का अनुवाद करेंगे तद उत्तर दर्शा दी फिर उसके बाद तीनों का उत्तर देंगे गुणातीत से तिन्ह का गुणातीत से लक्षण गुणातीत तो उपाय हम चाह ने प्रश्न गुणातीत का लक्षण चिन्ह पूछा अर्जुन ने और गुणातीत होने का उपाय पूछा है अर्जुन ने पूर्व स्लोक में उपाय अर्जुन ने पृष्ठ अर्जुन ने पूछा अश्विन श्लोके प्रश्न द्वयाथम प्रतिपद इस श्लोक में दो ही प्रश्न देंगे दो प्रश्न का उत्तर देंगे श्लोक में आगामी श्लोक जो बाईसवें श्लोक आ रहा है दो प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न का आगे होगा ठीक आना है तो अर्जुन ने तो तीन प्रश्न पूछा था यहाँ पर दो ही प्रश्न दिखा रहे हैं यहाँ गुणाति लक्षण गुणाति तत्व उपायम अर्जुन पृष्ठ अर्जुन ने तीन पूछा हुआ है किमाचार वाले भी है कि नहीं दे रहे हैं किमाचार को आगे ले जाएंगे आगे के श्लोक बताएंगे उत्तर यहाँ देना है गुणातीत का लक्षण पूछा अर्जुन ने पूर्व में कह लिंग करके और दूसरा कथम किता उपाय क्या है या उपाय और चिन्ह बताएंगे दो कहना है गुणातीत से लक्षण गुणातीत का लक्षण अर्जुन ने पूछा है पूर्व श्लोक में और गुणातीत तो उपाय तो गुणातीत होने का जो उपाय है साधन है अर्जुन ने पृष्ठ अर्जुन ने पूछा है पूर्व श्लोक में अश्विन श्लोक प्रश्न द्वयाथम प्रतिपचन हुआ इस श्लोक में दो प्रश्नों के उत्तर के लिए उत्तर है यहाँ प्रतिपदन में उत्तर है दो प्रश्न का उत्तर है ये कहना है यावत कैर लिंगर इतो गुणातीतो भगवती का किन चिन्हों से युक्त हुआ पुरुष गुणातीत होता पूछा था तत्न उसको सुनो किन चिन्हों से उक्त होने पर गुणातीत कहा जाता है ये पूछा था उसके उत्तर सुनो कहना चाहते हैं यही है पांडवा पांडवा प्रका प्रकाश हम शगुण का कार्य प्रकाश प्रवृतिम रजुगुण का कार्य प्रवृत्ति मोहम अज्ञान मतलब तमोगुण का कारण अज्ञान हे पांडव न द्वेष्टि समय ये तीनों में से कोई भी सामने आ जाए उसके साथ द्वेष नहीं करता गुणातीत पुरुष का ये चिन्ह है चाहे शतगुण के कार्य सामने हो चाहे रजुगुण के कार्य आ जाए प्रारब्ध वेक्ष जैसा भी होगा अभी जीवन मुक्ति अवस्था में है प्रार्वध शेष है ने तो है ही नहीं अभी तो कभी सतुगुण का कार्य सामने आएंगे कभी रजुगुण के कार्य होंगे और कभी तमुगुण के कार्य अज्ञान आदि इनमें द्वेष ना करता आने पर न द्वेष ही संप्रवृत्तान क्यों मेरे पास आ गई है ऐसा नहीं बनता न निवृत्तानिकांक्षा दी और सतगुणवादी कार्य को चले गए चले जाने के बाद में आकांक्षा भी नहीं करता क्यों चले गए मेरे पास रहना चाहिए दोनों से रहित तो हो जाता है जब तक नहीं आए हुए हैं द्वेष भी नहीं करता नहीं आए तो आकांक्षा भी नहीं करता यह है उनका चिन्ह लक्षण जीवन मुक्त पुरुष का चिन्ह ऐसा होता है ये चिन्ह है ये प्रकाश बने होता है सदगुण का कार्य प्रकाश है और प्रवृत्ति रजोगुण का कार्य है और मोहज तमगुण का कार्य है अज्ञान न द्वेष्टि संप्रवृत्ता जो प्राप्त होते सामने द्वेष नहीं करता कौन तो गुणातीत पुरुष तीनों गुणों का अतिक्रम करके बीटा पुरुष वो द्वेश न करता और न निवृत्ता अनिकांति काशी अविकांक्षा में इच्छा अर्थ में काछी दातु है जो निवृत्त हो गए जो चले गए हो उसकी इच्छा भी नहीं करता ये उसका लक्षण होता है ये कहा, तो मैंने सत्व कार्य सदगुण का कार्य प्रकाश सुखादि रूप में तो बने रजा कार्यम प्रवृत्ति में रजगुण का कार्य दुखादि प्रारेग दुख भी आ सकता है ज्ञानोत्तर काल में जब अब रहे है शरीर तो हुआ नहीं मोह में बच्चा मोह मोहमे तम तम कार्य तमगुण का कार्य को मोह कहा गया यहां अज्ञान इति ये तहानी ये तीनों के तीनों को कोई भी आ जाए प्रार वेग से न द्वेष्टि सम कहा प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता उनके साथ सम्यक विषय भाव उद्भुवता हानि करते विषय भाव से उद्भूत हो गए संप्रभुता हानि करता सम्यक संबंध सम्यक विषय भाव से सामने आ गए सुख दुखाद रूप से सामने आ गए सतगुण का कार्य रजगुण का कार्य तमगुण का कार्य स्थिति में द्वेष नहीं करता गुणातीत का लक्षण यह है ममाताम से प्रत्यो जाता ये, ये उसको दुखी दुखी नहीं होगा वो मुझे तम तो गुण संबंधी ज्ञान हो गया तम तो वृत्ति आ गई क्यों आ गई मेरे पास ऐसा द्वेष नहीं करता मामा, हो माम से प्रतियोगात्र तम तो गुण संबंधी कार्य मेरे सामने अज्ञान छा गया मूर्ता आ गई प्रतियोग जाता तेरा हम मूढ़ इसलिए मैं मूर्ख हूं अभी तथा राजसी प्रवृत्ति मन राज प्रवृत्ति हो गई मेरे में कर्म सामने आ गया इत्यादि दुखात्मिका दुख रूप है तेनाम राज रजता प्रवर्तित इसलिए इस कारण से भाई रजगुण से प्रवर्तित हो गया प्रचलिता प्रचलित हो स्वरूपार्थ प्रचलित अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो गया मैं कर्म में लग गया इत्यादि कष्टमत मेरे लिए कष्ट है योयम स्वरूप अवस्थाना भंश जो भी मैं अपने स्वरूप थी इन्हने आके भ्रष्ट कर दिया मेरे को भ्रंस तथा सातु को गुणा प्रकाशात्मा इस प्रकार सातु गुण प्रकाश स्वरूप है महान विवेकित्व आपादयन मुझे विवेकी बना करके उस सातगुण ने कार्य ने सुखे संजयन बधनाती छतुगुण भी मेरे को बांधने वाला है क्यों मेरे पास आता है कहानी न द्वेष्टि सम्यक दर्शित्व न करते उसके साथ द्वेष नहीं करता प्रारूप वेगा प्रारूप शेष है उसका जीवनभूक्ति अवस्था में है अपने को पृथक किया हुआ है शरीर प्राप्त तो नहीं हुआ अभी जीवनभूक्ति अवस्था में है उस स्थिति में तीनों गुणों के कार्य सामने आने पर द्वेष नहीं करता तीनों से बंधन के कारण है क्यों आए मेरे पास बंधन ऐसा द्वेष नहीं करता तदेवं गुणातीतों नद्वेष्टि ये तीनों तीनों के कार्य जैसे तीनों गुणों के कार्य सामने आ जाने पर नद्वेष्टि संप्रभुतानी कार्य अर्थ करने का कार्य आने पर गुणातीत जो व्यक्ति होगा तीनों गुणों से अतिक्रमण करके बैठा हुआ होगा वो व्यक्ति न द्वेषि का प्राप्त तो होने पर द्वेष नहीं करता प्राप्त उद्देग है जैसा होना इसका हो रहा है ये मानता है यथाश सात्विकादि पुरुषा जैसे सात्विक पुरुष राजस्व पुरुष तामस पुरुष होंगे व्यवहार काल में वह पुरुषा सात्विकवादि कार्याणी आत्मा प्रति प्रकाश अनिवृत्ता अनि कांक्षा गुण जो अपने कार्य को दिखा करके फिर जब विवृत्त हो जाते हैं तो उसको इच्छा करता है संसारी पुरुष चाहता है किंतु वो चाहता भी नहीं है अन्य तो चाहते हैं सात्विका कार्य को चाहते दोबारा चाहते हैं फिर यही कार्य मेरे पास हो किंतु वो नहीं चाहता वो भी नहीं चाहता ये कहना है ऐसा तो इत्यादि ऐसा जिस प्रकार ये तो विक्रेगी दृष्टान जैसे संसारी पुरुष चाहता है कैसा सात्विकादि पुरुष जैसे सात्विक में बैठा हुआ, हुआ। गुण हो सत्गुण व्यापार में हो राजगुण का हो इत्यादि सात्विकाधिकार्य आत्मा प्रति प्रकाश सात्विकाधिक कार्य अपने को स्वरूप का दिखाकर प्रकाश्य प्रकाश कर निवृत्ता जो निवृत्त हो जाते हैं सात्विकादि गुण कांक्षति जैसा चाहता है संसारी पुरुष दोबारा वही गुण मेरे दोबारा आ जाए करके न तथा गुणातीत हो निवृत्ता आनी कां क्षति पुरुष उस प्रकार नहीं चाहता निवृत्त हो गए तो हो गए की इच्छा भी नहीं करता आ गए तो द्वेष भी नहीं करता संसारी में और जीवन भूत पुरुष में इतना अंतर है वो आने पर द्वेष करने लगता है तमगुड़ आदि आ जा द्वेष करेगा हाँ। वो द्वेष नहीं करता निवृत्त हो गए तो चाहना भी नहीं करता ठीक है ये तत् न पर अप्रत्यक्ष लिंगम यह दूसरे से प्रत्यक्ष नहीं होता स्वप्रत्यक्ष है अपने अनुभव में आता है दूसरे से प्रत्यक्ष नहीं होते बाप मान किसी विषय की इच्छा करना अथवा अनिच्छा करना स्वतः स्वयं का विषय है ये ये तत् न पर अप्रत्यक्ष दूसरे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है अपने आप समझता है वो चिमतरी फिर क्या है स्वात्म प्रत्यक्ष अपने आप है है। के द्वारा प्रत्यक्ष होता ही है किसी द्वेष करना अथवा मैंने त्यागना दोनों के आकांक्षा नहीं करना ये दोनों स्वप्रत्यक्ष है, है। इच्छा करना या द्वेष करना अपने स्वयं में है स्वात्म प्रत्यक्ष आत्म विषय में एवं ये, ये तो स्वयं का विषय है स्वयं जानता है वो अन्य नहीं जानते स्वयं व्यक्ति जानता है वो ये ऐसा लक्षण है अन्य के द्वारा नहीं जाना जाता कह लिंगे ही करता है ऐसे कर दिया नहीं स्वात्म विषय द्वेषम आकांक्षा पश्चिमी जैसे अपने को विषय करने व्वेष हो अपने द्वारा विषय करने आकांक्षा हो जिज्ञासा हो दूसरा नहीं जानता उसको स्वयं जानता इस बात को कहा पृष्ठो भगवान अर्जुन ने पूछा ना कैरलिंग आदि में प्रश्न किया था अर्जुन ने इस प्रकार अर्जुन ने पूछा है भगवान मैंने उत्तर देते हैं करके संबंध करना कहा किम वृत्त से त्रिधा प्रयोग दर्शनात् प्रश्न द्वर्थ भी देखो किम शब्द का प्रयोग तीन प्रकार अर्जुन ने किया है कैरलिंग एक किम है किम शब्द कई तृतीय के बहुमत में कही बना हुआ है कायर कैरलिंग त्रिगना भगवती प्रभु किमाचार दूसरा किम हो गया कथम से वो भी किम शब्द का है थमु प्रत्यय करके बना हुआ है ये इतमस्थम किमश सूत्र है किम शब्द थमु प्रत्यय के प्रकार अर्थ में कथम बनाया गया तो किम शब्द का आचरण तीन बार हुआ श्लोक में प्रश्न में तो यहां दो प्रश्न भाषिकार ने कैसे बोल दिया तो ये क्या क्या समझना चाहिए उपलक्षण समझना चाहिए इसको तृतीय प्रश्न भी यहाँ है समझना चाहिए ठीक है किम वृत्त किम का जो आचरण है अर्जुन के प्रश्नों में पूर्व श्लोक में कैर्लिंग त्रिगुण एतान अतितो भगती प्रभो किमाचार कथम चैत चैतान किम शब्द तीन प्रकार का प्रयोग हुआ पूर्व पुरु, श्लोक में वृत्त बने आचरण किम शब्द का जो आचरण है पूर्व श्लोक में त्रिधा प्रयोग दर्शन तीन प्रकार से प्रयोग देखा गया पूर्व श्लोक में कैरल त्रिगुण ऐतान अति तो भगवती प्रभु कि आचार्य कथम चैतान त्रिगुण दिन बार प्रकार प्रयोग हुआ शब्द का प्रश्नद्वयाथम भाष्यकार ने लिख दिया प्रश्नद्वयाथम प्रतिवदनम बोला दो प्रश्न के लिए प्रतिवचन है भगवान भाषिकार बोल रहे हैं तो इसको क्या लेना उपलक्षण प्रश्न द्वयाथम उपलक्षण है अपना ग्रहण करता हुआ आने का करेगा तृतीय प्रश्न का भी करेगा समझना चाहिए दृष्टवे बोल दिया उत्तर अवतारिया अनंतर श्लोक तात्पर्य वह। यह तो पूर्व श्लोक तो प्रश्न में थे प्रश्न में था अब उत्तर को अवतरण देते उत्तर देना है उसका तीनों को उत्तर देना है इसलिए कहा तात्पर्य बताते हैं यदावत इत्यादि शब्द ने कहा था इसको यदावत कर ले गई युग तो गुणातो भौतिक किस चिन्हों से जाना जाए कि गुणातीत हो गया करके कैसे जाने हम ये जो तो प्रश्न था उसके बारे में सुनो कहा मैंने उत्तर है सुनो यही है क्या उत्तर है प्रकाश में प्रवृत्ति मोहि में च पांडव न द्वेषि संप्रवृत्ता नृत्यवाणी कांश यही है वो तरू का मान गुणातीत व्यक्ति कोई भी किसी भी गुण का कार्य सामने आ जाए सुख दुख आदि भोग जो भी आ जाए द्वेष भी नहीं करता और चले जाने पर आकांक्षा भी नहीं करता क्यों क्यों गए मेरे पास रहना चाहिए फिर मिल जाए ऐसा आकांक्षा भी नहीं करता मैंने उदासीन वृत्ति यह कहना है सम्यकदर्शी न दृष्टि वो जो तीनों प्रकार के कार्य सामने आता नहीं कार्य शत्रुगुण का कार्य प्रकाश रजगुण का कार्य दुखादि है मोह कार्य है रज कार्य है प्रवृत्ति है और मोह अज्ञान का कार्य मोह है ता नहीं जो उन तीनों को तीनों कार्यों को सम्यक दर्शी न दृष्टि यथार्थ जानने वाला उसके दृष्टि से शरीर में आए शरीर में गए समझता है तीनों कार्य वही वाले में समझता है तो यथार्थ दृष्टि जो होगा न द्वेष्टि तो उत्तम यथार्थ दृष्टि जो होगा वह द्वेष तय करता उनको कहा उसे उपष्ट ही तुम निषेध्यम असम्यक दर्शी हो द्वेषम तेसु प्रकारे। जो निषेध्य है जो असम्यक दर्शियों का द्वेष करता है उसमें क्या है माना सही राज्य में आत्मबुद्धि वाला द्वेष करता है ये तमगुण क्यों आये मेरे पास सतुगुणी बोलेगा और बोलेगा ये क्यों आया रजुगुण क्यों आया मेरे सोना था मैंने एक दूसरे के निंदा करता है आने पर किन्तु ये नहीं करता द्वेष नहीं करता और चले जाए जित बंद हो गई जी की गोली खाने लग जाएगा कम तो गुण और चाहेगा वो मेरे पास रहे किंतु ये नहीं चाहता आकांक्षा भी नहीं करता फिर आए आज आकांक्षा भी नहीं है ऐसी स्थिति होता है ये व्यक्ति ऐसा होता है ये स्थिति है तो इसको प्रश्न जो होता है मैंने संसारी को दिखाया जैसे वहां पर ये तीनों गुण में उथल पुथल हो जाता है व्यक्ति ऐसा यहां कहा द्वेष दिखाता है उन तीनों गुणों के कार्य में जो गुण द्वेष दिखाते हैं संसारी द्वेष करता है जिस गुण के कार्य में बैठा होगा दूसरे गुण के कार्य में द्वेष कर जाता है वो चाहे पूजा पाठ में लगा होगा रजोगुण गुण जागृत होगा जो कष्ट हो जाएगा उसको द्वेष करने लगा कहां से यह आ गया और रज कर्म में प्रवृत्त होगा कि पूजा पाठ करके बीच में आ तो वह द्वेष करने लग जाएगा किंतु यह नहीं करता सबता गुणागुणेश बर्तन तत्व न सजते ये समस्ता अज्ञानी तो ये कहा तो ममा इत्यादि अज्ञानी ये बोलता है अज्ञानी बोलता है कि ममा तामस प्रत्योजात पूजा पाठ कर रहे निद्रा आने लग गई ये उपवेष करने लग जाएगा अज्ञानी की स्थिति ऐसी होती है मम तामस प्रत्योजात तम गुण का कार्य आ गया अभी तमो वृत्ति आ गई तेरा हम मुड़ा, उस वृत्ति के, के द्वारा मूड हो गया तथा पर से प्रवृत्ति मम उत्पन्न इस समय मेरे रजोगुण पैदा हो गया प्रवृत्ति पैदा हो गई दुख आदमी का दुख रूप है इत्यादि तेरह अहम रजा प्रवर्तित इसमें रजोगुण के द्वारा प्रवर्तित हो गया ये अज्ञानी मानता ऐसा प्रचलित अपने स्वरूप से स्वरूपात स्वरूप से भ्रष्ट हो गया कष्ट मत मेरे कष्ट बहुत बड़ा कष्ट आई है मैं चाहता कुछ हो रहा कुछ ऐसे मानता है वो यो एम मत स्वरूप अवस्थान जो कि मैं अपने स्वरूप में खेतता कुछ देर के लिए भ्रष्ट हो गया बहिर्मुखी वृत्ति में आ गए इत्यादि मानता है वो तथा सात्व को गुणा प्रकाश आपत्व गुण प्रकाश स्वरूप है वो पर भी मां विवेकित्व में आपाते मुझे ज्ञानी बना कर सुख में लगा देता है बंधन में डाल देता है आपादन सुखे सात्व संजय थी संजय बदलाती सुख सुख बुद्धि बना करके मेरे को बांध देता है इस तीनों में द्वेष कर जाता है कौन जो असंभ्य होगा शरीर में आत्मबुद्धि करने वाला होगा द्वेश्वर असम्य उनके साथ द्वेष करता है असम्यक दर्शी होने से यथार्थ ज्ञान उसके पास नहीं है इसलिए द्वेष करता है तदेव गुणात तीनों के कार्य सामने आने पर गुणातिथ नहीं करते द्वेष नहीं करता उनके साथ यथार्थ सात्विक आदि पुरुषा जिस प्रकार की आदि का ठीक होगा सम्यक दर्शन संप्रवृत्तिषु प्रकाश आदिशु द्वेष का अभाव सम्यक दृष्टा होगा यथार्थ जानने वाला जो होगा प्रवृत्त जो प्रकाश आदि हैं उनमें द्वेष का अभाव का उपसंकार करते हैं तद एवं इत्यादि सभी एक देवम गुणातितो न द्वेषि संवृत्ता ये उनके आप प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता तीनों के कार्य आने पर कहा न निवृत्ता इत्यादि न निवृत्ता कांक्षा आगे वाक्य है जो निवृत्त हो जाते हो तो आकांक्षा भी नहीं करता वो दूसरे आकांक्षा करेगा ठीक है यथाच इत्यादि कहा था यथाच सात्विकादी एक सात्विक पुरुष होगा एक राजस्व होगा एक तामस होगा उसमें क्या होगा तो सात्विक पुरुष राजस्व वृत्ति आने पर द्वेष करेगा और सात्विक पुरुष सात्विक पुरुष और सात्विक वृत्ति चले जाने पर आकांक्षा करेगा क्या करेगा दोबारा आ जाए ये नहीं करता है यथाज यथाच सात्विकाधि पुरुष सात्विक राजस्थान पुरुष होंगे एक एक गुणों को आश्रित तो होकर रहने वाले पुरुष सात्विक अधिकारी यानी आत्मा प्रति प्रकाश से सात्विक अधिकारी अपने को स्वरूप दिखा करके जो निवृत्त तो हो जाता तो कांक्षा चाहता है दोबारा वो न तथा गुणातीत गुणातीत नहीं चाहता जाने पर कहा है है है मैं कहना सम्य पश्यन आत्मा आत्मा अनुकूल प्रतिकूलता आरोपेण न उदीजते न प्रियम गुणा जो सात्विकाधिकारी कार्याणाम आत्मीयत्व सम्यक पश्य अनात्मीयत्व उसको मेरे स्वरूप नहीं है ये त्मा है, या इस है को, ये ऐसी उनो को अनात्मीयत्व सम्यक पश्चिम यथार्थ दृष्टा यह करता है पश्चिम न आत्मा न अनुकूल प्रतिकूलता आरोप उद्विजत कहा न उद्जते हाँ उनको अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर यह उद्विघ्न नहीं होता जो सम्यक्दर्शी ऐसा होता है तेब्यस्त न चले जाने पर उनके लिए इच्छा भी नहीं करता तेब्य चतुर्थ है उनके लिए इच्छा भी नहीं करता न काम शरीर कर दिया स्वानुभव सिद्धम गुणातीत से लक्षण उत्तम गुणातीत का लक्षण स्वयं को स्वयं के द्वारा ही जाना जाता है अन्य के नहीं जाना जाता स्वानुभव सिद्ध ही लक्षण अन्य अन्य व्यक्ति नहीं जान सकता ये तत्त इत्यादि ये तन परप्रत्यक्ष इत्यादि कहा था यह दूसरे के द्वारा जाना नहीं जाता है चिन्ह स्वयं जानता है परप्रत्यक्ष वहा दूसरे के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता यह वो तो अनुमान करेगा उसकी मुखाकृति आदि को लेकर अनुमान करेगा हनुमान कई जगह फेल हो जाते हैं प्रत्यक्ष नहीं दूसरे को प्रत्यक्ष होता है बात मान प्रकाश प्रवृति आदि जो भी होना हो आए गए उनको दूसरा नहीं जानता मेरे में कौन सा गुण का हल चल रहा चल दूसरे को क्या पता चलेगा नहीं चलता स्वप्रत्यक्ष तो है परप्रत्यक्ष परप्रत्यक्ष अभाव है प्रतिक्ष्य उसको विस्तार करते नहीं इत्याधिकार नहीं स्वात्म विषय द्वेषम अपने में आया हुआ जो द्वेष होगा या आकांक्षा होगी ये दूसरा नहीं जान सकता किसी विषय में द्वेशाकार द्वेशाकार वृत्ति हो गई तो दूसरा कैसे समझेगा मैं ही समझूंगा आश्रय निराश विषय का हुआ है नहीं स्वात्म विषय ऐसे विषय करने वाला विषय मैंने आश्रय स्वात्म विषय जो आश्रय स्वयं में आश्रित है जो द्वेष है अथवा आकांक्षा वो दूसरे को प्रत्यक्ष नहीं होता माना यहां विषय शब्द का अर्थ आश्रय भाषा में विषय लिखा है उसका अर्थ आश्रय आत्मा में जो आश्रित है द्वेष अथवा निवृत्ति आकांक्षा दोनों दूसरे नहीं जानता स्वयं जानता है किसी में द्वेष है अथवा आकांक्षा है स्वयं जानता है पर प्रत्यक्ष नहीं है यह प्रत्यक्ष है दूसरे व्यक्ति मुखाकृति को लेकर के मुख मुरझा हुआ होगा इसको दुख है समझेगा और मुख प्रसन्न होगा तो समझेगा इसको सुख है समझेगा वो आकृति को लेकर के अनुमान करता है तो प्रत्यक्ष नहीं कर सकता दूसरे के सुख दुख आदि को दूसरा प्रत्यक्ष नहीं कर सकता द्वेश आदि को आकांक्षा आदि को दूसरा प्रत्यक्ष चिन्ह है स्वानुभव गम्य चिन्ह है यह ऐसे बता दिया समय हो गया है आ आगे, आगे रखते हैं फिर करवा